नमस्ते दोस्तों स्वागत है कि पी टेक में आज हम एक ऐसी समस्या का हल बताने वाले हैं जो लगभग हर स्मार्टफोन यूजर के साथ होती है क्या आपके फोन पर भी कॉल के दौरान इंटरनेट अचानक बंद हो जाता है अरत यूट्यूब या कोई भी ऐप काम करना बंद कर देता है तो घबराओ मत ये फोन की खराबी नहीं है और इसका हल बेहद आसान है दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है आपके फोन में वी ओ एल टी ई यानी वॉइस ओवर एल टी ई सेटिंग का बंद होना जब यह सेटिंग बंद होती है तो कॉल के दौरान फोन 4G या 5G नेटवर्क छोड़कर पुराने 2G या 3G पर चला जाता है और 2G, 3G पर इंटरनेट काम नहीं करता इसीलिए नेट बंद हो जाता है अब इसे ठीक करना बेहद आसान है बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ फिर मोबाइल नेटवर्क या सिम सेटिंग्स खोलो वहां वीओ कॉल्स या फोर जी कॉलिंग का ऑप्शन ढूंढो और उसे ऑन कर दो अगर वाई कॉलिंग का ऑप्शन भी दिखे तो उसे भी ऑन कर दो बस इतना करते हैं समस्या हल हो जाएगी ये सेटिंग सैमसंग रियलमी शॉमी समेत लगभग सभी 4G और 5G फोन में मिलती है बस आपका सिम और नेटवर्क वीओ सपोर्टेड होना चाहिए तो दोस्तों अगर यह जानकारी काम आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें केपीजी टेक को फॉलो करते रहें। धन्यवाद